द्रम पर्णे श्री भद्रं पशे मेयट स्थिर स्वास्थ्य दशे फिर थर बगे जी माउंडनिषद अवतरण भाष्य के विचार चल रहा था अवतरण भाष्य पूरा हो गया जिसमें अब आगे मंत्र आरंभ होगा जो आगम प्रकरण है मंत्र आरंभ होता है आगे मंत्र है हरिओ ओम सर्वं सर्वं भवत् अक्षरद्याख्यानम भान सर्वं सर्वं भवत् भविष्यति क्षरदव्याद्यमकार ओंकार हरि ओम ये जो मंत्र का पूर्व में जो रखा गया है जब वेद मंत्र का उच्चारण करते समय में ओम का उच्चारण पूर्वक ही होना इसके लिए रखा गया है कि मंत्र का अंग नहीं है वो मंत्र का अंग ओम से आरंभ होता है ओम इति ये तदाक्षरण ओम इस प्रकार का जो एक अक्षर है ओम इति तद अक्षर इस प्रकार का ये एक अक्षर है जिसको ओम कहा जाता है यह अक्षर इदम सर्वम इदम सर्वम ओम इति इतिद अक्षर ये जब कुछ जो कुछ संसार में वस्तु है इदम सर्वम इदम प्रपंच सर्वम सबके सब प्रपंच जितने भी हैं ओम इतिद अक्षर ओम ऐसा अक्षर ही है क्योंकि शब्द में कल्पित है कल के प्रसंग में आपने सुना बाचार मण विदारों नाम अधेयम वृत्ति का इतवक इत्यादि है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता है ऐसी स्थिति देखी गई है शब्द में अर्थ कल्पित है जितने भी विषय वर्ग है इद्स प्रपंचभूत ओंकार त्याख्यान जो सबका अधिष्ठान करने वाला सबका कल्पना का अधिष्ठान करने वाला तथा ओंकार उप व्याख्यानम उप उपमाने आख्यानम उप माने विशिष्ट रूप से कष्ट रूप से व्याख्यान है क्या है इदम सर्वम करके जो कहा उसी की व्याख्या है आगे क्या भबत, है सर्वम भूतम भवत्, भविष्य ये इदम सर्वम ये तथा अक्षरम कहा था इधम सर्व से क्या लेना है जो आज तक जो वस्तु हो गए वो जो वर्तमान में जो है भूतम भगवत भवत माने वर्तमान जितने भी हैं और भविष्य आगे जो होंगे कितनों कालों के घेरे में जितने वस्तु पड़े हैं वो सब के सब ओंकार है ये ओम ये जो अक्षर है वही है उसी के व्याख्या है यही कहा सर्वम ओंकार यही है, है सब कुछ ओंकार ही तो है ही ओंकार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जो जितने अतीत हो गए वो भी ओंकार स्वरूपी रहे जो वर्तमान में जो वस्तु ओंकार ही है और भविष्य में जो होंगे वो भी ये कहा अन्य कुछ पदार्थ ऐसे भी तीनों कालों के घेरे से बाहर होते हैं जैसे अभ्यन आदि माया आदि हैं वो तीनों कालों के घेरे से अतिरिक्त है जिसका प्राग अभाव भी नहीं है और अत्यंत अभाव भी नहीं कह सकते हैं अनन्या अभाव भी नहीं कर सकते हैं जो प्राग अभाव के प्रतियोगी होते हैं वो उसको कहते हैं भूत भाव प्रति वस्तुभूत होती है सर्व अन्य त्रिकालातीत जो अन्य है ये इनसे भूत भविष्य वर्तमान से अतिरिक्त जो वस्तु है त्रिकालों से अतिरिक्त तीनों कालों के घेरे में नहीं आते हैं जो काल परिचिन्न नहीं है जो वस्तु वह भी तद भी ओंकार ओंकार वो, वो भी ओंकार जितने भी अर्थ जगत है अपने अपने शब्दों के मैं आश्रित होते हुए और वो शब्द ओंकार में आश्रित है श्रीदाद इस जगत का असंबंध ओंकार के साथ नहीं है पहले तो अपने अपने शब्दों में वो कल्पना कल्पित है सारे वस्तु जैसे घट जो बोलते हैं वो घट शब्द में कल्पित है और घट शब्द ओंकार में कल्पित है इस तरह से संपूर्ण जगत जो भी है ओंकार रूप है ऐसा कहा ठीक है <laughs> कारणक का? अर्थम उपवाद तस्थे कहा अर्थ की सिद्धि करके बता दिया प्रयोजन इसका प्रयोजन तो उपादन करके उसी विषय में स्तुति को कहा ये श्रुतिपता है टिप्पणी है ओंकाराबी अर्थम ओंकार निर्णय आद्य प्रकरण से आत्म प्रतिपत्ति कर्थम कौन सा अर्थय अर्थम प्रतिप्य मान ये पूर्व जितने भी संत अवतरण भाष्य में कहा गया इसका तात्पर्य यही है ओंकार के निर्णय के माध्यम से आत्मा का निर्णय होता है ओमकार की जानकारी से आत्मा की जानकारी हो जाती है ओमकार का निर्णय कारण बनता है किसके लिए आत्मज्ञान के लिए यही का टिप्पणी ओंकार निर्णय ना ओंकार के निर्णय के माध्यम से आद्य प्रकरण से जो आगम प्रकरण है प्रथम प्रकरण चार प्रकरणों में जो प्रथम प्रकरण है आगम प्रकरण उसका आत्म प्रतिपत्ति उपाय रूपत्व मैं आत्मज्ञान के साधन ओमकार का निर्णय है यही आगम प्रकरण ये सिद्ध करना है यही अर्थ है इसको उपवादन करके तस्मिन अर्थ श्रुति में अवतारेगी तो ओमकार का निर्णय से आत्मा का निर्णय कैसे होगा उसकी विषय में श्रुति देते हैं कहा आहार इत्याधिदास ने कहा था ओम इति एक अक्षर एकदम सर्वम एक मंत्र का प्रतीक है ये मंत्र का प्रतीक है ओम ये जो अक्षर है कि जो सब कुछ संसार में बस हुए है मंत्र का प्रतीक है तो सर्वम यदि अर्थ जातम सर्वों का अर्थ कर रहे जो भी विषय वस्तु हैं अर्थजात बने अर्थवर्ग विषय वस्तु जितने भी विषय हैं ये यदि जो कुछ भी वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हैं इधम अर्थजातम अविधेय भूतम जो वाच्य बने हुए हैं किसी न किसी शब्द का वाच्य बने हुए प्रत्येक वस्तु का एक वाचक शब्द होगा अपना अपना एक शब्द होगा सभी अविधेय माने वाच्य वाच्य बने हुए जितने भी अर्थवर्ग है विषय वर्ग है तस्य तस्विधान अपित्रेकार तस्य माने वाच्य से अविधेय भूत जो अविधे वस्तु है वाच्य है वो अविधान से अतिरिक्त नहीं होता अभिधान माने शब्द से अतिरिक्त नहीं होता अभिधान माने शब्द और अविधेय माने अर्थ जो अर्थ होता है शब्द से अतिरिक्त नहीं होता अभिधान तो अभिधान शब्द से जैसे घट शब्द में घटकल्पित है पट शब्द में पटकल्पित है इत्यादि अमित रेखा और अविधान से अब शब्द जगत की बात है अर्थ जगत को शब्द में लीन करना है वो शब्द स्वरूप है और शब्द जगत को क्या करना है कि अभिधान सच जो तत्त्व तत अर्थों का अभिधान बना हुआ था वाचक बना हुआ था तत्त अर्थों का तत्त शब्द तो जो वाचक बने हुए हैं अभिधान सच जो अभिधान बना मैंने वाचक बना हुआ है तत्त शब्द ओंकार अभ्यतिर ओंकार हाँ। से अभिन्न है ओंकार एवं सर्वम इसलिए सारा संसार ओंकार स्वरूपी है तत्तवाच्य तत्तवाचक के साथ में अभेद है और तत्त तत वाचक चित्र में बने थे ओंकार के साथ अभेद है इसलिए इदम सर्वम ओंकार मंत्र में कहा कि जो कुछ भी है वाच्य बाच्य भाव जो संसार है ओंकार जो है माने वार्चक जो शब्द है वो तो ओमकार में सीधा उनका लय है किंतु वाच्य का लय सीधा नहीं होगा वो जितने भी बाच्य है पर अपने अपने वार्छक में लय करके और उसका लय करना है वार्षक का लय करना है ओमकार अच्छा। परम च्रह्म अविधाय अविधान अविधेय उपाय पूर्वक में गम्यता ओंकार रहेगा कहते हैं जो पर जिसको बोलते हैं परब्रह्म भी वो भी अविधान और अविधेय रूप उपाय पूर्व की ज्ञान होगा शब्द अर्थ रूप करके लक्षणावृत्ति के द्वारा पर ब्रह्म को भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है पर ब्रह्म का ये भी साधन बन जाता है ओंकार ही बोलते हैं परम तो जो पर ब्रह्म है वह भी अविधान अविधेय उपाय पूर्वक में वह वाच्यवाचक भाव उपाय करके चलेंगे वहां किंतु लक्षणावृत्ति से ज्ञान कराया जाएगा शक्तिवृत्ति से नहीं और पर ब्रह्म तो शक्तिवृत्ति से ज्ञान कराना आकार की तीन मात्रा यहां पर विश्व तेजस्या विराट हिरण्यगर को ईश्वर को तो लेना है अकार उकार मकार को ये तो बात भाक्य रूप से हो जाएगा किंतु पर ब्रह्म जो होगा लक्षण प्रति से जानी जाएगी जैसे गंगा बोलते हैं तो गंगा का अर्थ किनारा करते हैं वैसे यहां भी शब्द से बोलेंगे शब्द का अर्थक त्याग करके आगे बढ़ेंगे लक्षण प्रति से जान कराने वाला ओंकार है पर का भी उपाय ओंकारी होता है एक परमच ब्रह्म अविधान अविधेय उपाय पूर्व वो भी अविधान अविधेय उपाय पूर्वक शब्द और अर्थ के कथन के माध्यम से ही जानना है दम इति ओंकार ओंकार तस् ये तस्व परापरम रूप से अक्षर से तो ये दो दो प्रकार के ब्रह्म के जो अक्षर है तस्य ये तस्वेश इस प्रकार का जो अक्षर है पराप्रम परम रूप रूपी स्वरूप भी हो गया यह अक्षर ओंकार और अपरब्रम्ह स्वरूप भी ये ओंकार इस अक्षर का ओंकार का उपव्याख्यान इसी का व्याख्या है यागे क्या भूतम भवत भविष्य आदि इसी की व्याख्या है व्याख्या क्यों उसकी व्याख्या होती है तो हां ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय ब्रह्म ज्ञान के उपाय है कारण है तो ओंकार ओमकार के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान होगा कैसे होगा क्या तो मानकू के पढ़ने पर ही पता लगेगा ओंकार की जानकारी से ब्रह्म का जानकारी ब्रह्म की जानकारी कैसे होती है या आगम प्रकरण में सिद्ध हो जाएगा सारा आगम प्रकरण उसी के लिए सब ब्रह्मपद प्रतिपत्ति उपाय ब्रह्म प्राप्ति के साधन होने से कहा ब्रह्म समीपतयाख्यानम उप भी आख्यानम उपव्याख्यान है ना उपव्याख्यान शब्द है एक उपा है एक बी है आख्यान है उप मान्य ब्रह्म के किस रूप से समीपता से जितने साधन है ब्रह्म प्राप्ति के साधन में सब सम सर्व समीप साधन ओंकार है एक तलम श्रेष्ठम एक तदाल मनम परम एक ब्रह्म लोक मय ये कट तो तो पुनिष्त्म तो जितने साधन है ओंकार ब्रह्म की प्राप्ति में सबसे श्रेष्ठ साधन ओंकार है इसलिए कहा ब्रह्म, ब्रह्म समीपतया उपकार हो जाएगा तत्व पानी ओंकार इसे तो उपमानी समीप किस रूप से ब्रह्म समीपतया ब्रह्म के समीप है ओंकार ब्रह्म के समीप होने के कारण से विस्पष्टम उप बी बी कारण विशेषण पष्टम स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी है बी माने विस्पष्टम स्पष्ट रूप से विशेषण पष्टम प्रकथन कथन विस्पष्टम प्रकथन उसका विशेष रूप से कथन करना उपव्याख्यान ये उपव्याख्यान शब्द का होता है कहा प्रस्तुतम ये भी तब्यम उसे क्या प्रस्तुत होता है उसकी व्याख्या आरंभ की जाती है ये जानना चाहिए यदि वाक्यशेष ऐसा वाक्य शेष रहना वेदितभ्यम ये वाक्यशेषा अश्योक व्याख्यानम वेदितव्यम ऐसा ये जानना चाहिए उसी की व्याख्या है आगे कहा समझ चाहिए कहा क्या है उसके व्याख्या क्या है कहा जो कुछ हो गए आज तक और जो आज हो रहे हैं जो आगे होने वाले हैं ये सब कुछ ओम ओमकारि है बस यही है अनुभूत वर्तमान भविष्य जितने भी हैं सबके सब ओंकारी है और जो तीनों कालों के घेरे से बाहर भी कुछ पदार्थ हैं अध्यात्मिक माया कालों के घेरे में नहीं सूत्रात्मा काल के घेरे में नहीं वह भी ओंकारिंग है ऐसा बोला जा रहा है भूतम् भगवत भविष्यति जो हो गए अतीत वस्तु वो भूत हो गए भगवत माने वर्तमान में जितने वस्तुएं संसार में वो और भविष्यत आगे आगामी जो अनागत वस्तु हैं सब सबके सब काल रहे परिचित्यंग तीनों कालों के घेरे में है कोई भूतकाल के घेरे में रहे कोई वर्तमान काल के घेरे में है कोई अनागत काल भविष्यत काल के घेरे में होंगे जो वस्तु ये भी सब के सब या तब जो वस्तु ऐसे है तद भी ओंकार है वो भी ओंकार है ओंकार होगा उक्त युक्ति बताई क्या करना तर -तर अभिधेय को तत्त विषय को अपने अभिराम के साथ अव्य तत्त विषय जितने भी हैं अपना अपना शब्दों में जिस शब्द के विषय बनेगा वो वो शब्द में कल्पित आश्रित है और वो वो शब्द जितने भी ओंकार में कल्पित इस रूप तो से ओंकार ही हो जाता सर उक्त न्यायतः युक्ति पहले बताई वही युक्ति लगा नए कहा <laughs> यज् अन्य त्रिकालातीतम और बाकी भूत भविष्य वर्तमान जो काल के घेरे में पड़ गए वो तो चलो ओंकार हो गया और कुछ काल से अतीत वस्तु भी है जो काल के घेरे में नहीं पड़ते हैं वो भी ओंकार एक यज्चा त्रिकालातीतम यज्चा अन्य त्रिकालातीतम तब भी ओंकार है वह ऐसा बोला है उसका अर्थ करते हैं यज्ञ अन्य जो त्रिकाल तीनों कालों से अतीत है, है जो तीनों कालों को घेरे में नहीं है जो देश परिच्छन्न पर भी नहीं है पश्चिम परिचन्न भी नहीं है काल परिचन्न भी नहीं है ऐसे वस्तु भी हैं है कार्यालिगम ऐसी वस्तु कार्य से जाना जा अनुमान से सिद्ध होता है जो माया है अज्ञान है जब इतना बड़ा जगत उसका पसारा दिखाई पड़ता है तो आयकर की मान्यता होती है दिखाई नहीं पड़ती माया जैसे धूम धूम को देखने से अग्नि का ज्ञान हो जाता है क्यों अग्नि का कार्य है इसी प्रकार जगत कार्य को देखकर माया की कल्पना अनुमान शी से अनुमिति होती माया की माया प्रत्यक्ष वाली वस्तु नहीं है ये कहा अनुमेय हैदीतम कार्याम कार्य से जिनको जाना जाता है कार्य से जानने योग्य उसका अपना कार्य के द्वारा जानने योग्य पता वस्तु है काल अपरिदम जो काल के घेरे में नहीं है अत्यंत अभाव प्रतियोगी भी नहीं होगा अनुन्याभाव प्रतियोगी नहीं होगा और ध्वंस प्राग भाव के प्रतियोगी भी नहीं होगा ऐसा जो वस्तु है अभ्याकृतादि कौन होते हैं वो अद्याकृत माने माया वो काल के घेरे में नहीं है आदि से लेना टीकाकार कहें सूत्र आत्मा को लेंगे अभ्याकृतादि जो तीनों कालों से अतीत है तीनों कालों के घेरे में नहीं हो ऐसे वस्तु भी तद भी ओंकार ऐसे वस्तु भी ओंकार है ओंकार से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है यह मंत्र में अगले मंत्र में इस ओंकार को आत्मा से अभिन्न दिखाएंगे सब आत्मा ही है कहेंगे मैंने ओंकार में आत्मा में अभेद दिखाएंगे दोनों मंत्र मिलाकर के अभी तो ओमकार के विषय में कहा अभिधान प्राधान्य लेकर के कहा मैंने शब्द की प्राधान्य लेकर के कहा अगले मंत्र में अर्थ की प्राधान्य से बोलेंगे ओमकार में और आत्मा में कोई भेद नहीं अगले मंत्र में जाने के बाद सिद्ध हो जाएगा ठीक है श्रुति में व्याचे कहा श्रुति की व्याख्या करते हैं यदिदम इत्यादि कहा भाषण कहा था यदिदम अर्थ जातम अविधेय भूतम जितने भी विषय वर्ग हैं ने विषय वर्ग जितने भी हैं संसार में जो अविधेय भूतम जो शब्द का वाच्य बनते हैं ये वाचक शब्द होगा वाच्य अर्थ होगा अविधेय करते हैं उसको अविधेय भूतम इत्यादि कहा वो क्या होता है तस्य अभिधान अवित्रेगा जो अविधेय होता है अविधान से अतिरिक्त होता नहीं है अभिधानी है हो शब्द है हो शब्द में कल्पित है तत्त अर्थ तत्त शब्द में कल्पित है यह सिद्ध करना है क्योंकि घट शब्द बोलते हैं शब्द तो प्रयोग होता है अर्थ होता नहीं है ऐसा ही है कल्पित है कहा प्रदिर सर्व ओंकार इत्यादि राशि में कहा था बता दें प्रदिम सर्वम ओंकार है संबंध जो कुछ भी वस्तु है संसार में वो सबके सब ओंकार सब ऐसा संबंध कर देना अभिधान से अविधेयत व्यवस्थितम अर्थद्यापन जितने भी शब्द वर्ग होते हैं अभिधान कहते हैं उनको शब्द को अभिधान कहा अभिपूर्वक धाधातु से लुट करेंगे तो अभिधान बनेगा अभिपूर्वक धाधातु से अचो सूत्र से यद करेंगे तो अविधेय बन जाएगा अभिधा यह बनेगा ईद सूत्र लग जाएगा ईद तो हो जाएगा ईद के बाद में शारदात कारदुण होगा बनेगा कथन के योग्य को अविधेय कहते हैं कथन को अभिधान कहते हैं जो बोल कथन करने वाला होगा वो अभिधान हो गया शब्द और जो कथन का योग्य होगा जिसे हम घट बोलते हैं पटा बोलते हैं कथन का योग्य होगा वो अविधेय अविधान से अविधेय तया व्यवस्थित अर्थ जातम अभिधान का जो अविधेय बनकर के शब्द का वाचक का वाच्य बनकर के शब्द का अर्थ बनकर के व्यवस्थित जितने भी वस्तु हैं शब्द अभिधान माने शब्द है उस शब्द का जो अवधेय बनना तत्त्व शब्द का तत्व अर्थ है जितने शब्द हैं उतने अर्थ है जितने अर्थ हैं उतने शब्द हैं शब्द अपना अपना अलग अलग शब्द है अलग अलग विषय है तो अविधान से अविधेयत जो अविधान का अविधेय बनने वाले अविधेय माने अर्थ विषय अविधेय रूप से विषय रूपेण व्यवस्थित विषय रूप से व्यवस्थित जो अर्थ अर्थ समुदाय जितने विषय वर्ग है व्यवस्थित हैं ओंकार ये तो महा वो ओमकारी होता है जितने भी शब्दों से कहे जाने वाले वस्तु जितने भी होते हैं वो ओंकारी है ये जो कहा इसके कारण बतलाते हैं तो बतलाते हैं राज्य में कहा अच्छा टिप्पणी देखें साथ की अविधान अवधेय मात्र से भेदे अवधेय मात्र को सीधा ओमकार के साथ अभेर करेंगे भी यहाँ ओंकार के साथ अवैध सीधा नहीं करना क्या करना तत्त अविधेय का तत्त अभिधान के साथ में ये एक करके अभेद करके फिर उस अभिधान का ओंकार में ये अभेद करना है सीधा नहीं करना अगर सीधा करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी बोल रहे ऐसा होगा सीधा विषयों को ओमकारी मानेंगे तो ठीक नहीं होगा तत्त विषयों का तत्त शब्द रूप समझना और वो तत्त शब्दों का ओंकार समझना इस तरह से चल रहे तो गड़बड़ी होगी टिका ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं अवधेय मात्र से अभिधेय मात्र जितने भी वस्तु वर्ग हैं उनको ओंकार से अभिन्न मानें मानेंगे भी सीधा साक्षा घट जो होगा वो ओंकार है पट जो होगा ओंकार है सीधा ऐसा मानेंगे अभिधेय को सीधा ओंकार के साथ करने पर क्या होगा मिथो की अभेदापत्ति परस्पर भी फिर व्यवहार नहीं हो पाएगा घट और पट में परस्पर भी भेद नहीं आ पायेगा क्यों नहीं आ पाएगा वो भी ब्रह्म से अभिन्न वो भी ब्रम से अभिन्न सीधा अभिन्न हो गए इसलिए वो घट शब्द पट शब्द अलग अलग व्यवहार नहीं हो पाएगा ठीक मिथो की अविधानश ओंकार अभेद ओंकारा भेद ओंकार के साथ अवैध मानने पर सीधा अवैध मानने पर क्या होगा मिथो की अवैध परस्पर भी तो अवैध हो जाएगा और अवैध हो जाएगा क्या आपत्ति आ जाएगी फिर हमें व्यवहार करना होता है घट बोलते समय तमु ग्रीवादिमान आनय बोलते हम जिसके गला हो पेट हो फैला हुआ उसको लाओ बोलते हैं उस समय पट नला है कोई व्यवहार सिद्धि होनी है इसके लिए कहा कम्ब ग ये जो तो व्यवस्था है जो घटपद का अविधेय होता है घट शब्द का वाच्य क्या होता है कम्ब एक पदार्थ होता है जिसका पेट बड़ा है और गला छोटा है उसको घट बोलते हैं ग्रीवाह है और कंबु माने बड़ा वो पेट फैला हुआ है उसे तो घट बोलते हैं और क्या बोलते हैं मिट्टी को जब ऐसा बनाएंगे तो घट कहेंगे तो उसको कम्ब एवं घटपदाविधेय ना अन्य ये जो सब व्यवहार होना अन्य नहीं होता है घटपद का अभिधेय बने वाच्य क्या होता है कम पदार्थ होता अन्य नहीं होता ये व्यवस्था बन नहीं पाएगी क्यों बन नहीं पाएगी सीधा ब्रह्म के ओंकार के साथ अवैध मानेंगे तो वो भी अवैध तो ये भी अवैध तो एक ही में सबका व्यवहार होना चाहिए नहीं होता व्यवहार भिन्न होता है यदि एवं अभिधेय व्यवस्था नशा इस प्रकार से जो विषय व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसलिए क्या करना उन अविधेयो को उन अभिधान के साथ में एक करके फिर उस अभिधान को उनका विश्वास ये व्यवस्था करना व्यवस्थित है व्यवस्थितम तो तत्त शब्दों का तत्त अर्थ रूप से व्यवस्थित जो जगत है सब उनका भी है इत्यादि अर्थ है व्यवस्थितम माने टिप्पण का नियतम जो नियत है तत्त शब्दों का तत्त अर्थ नियत है वो सब अपने अपने शब्दों में एक होकर ओंकार में एक हो, एक हो जाते हैं सीधा नहीं है। एक अच्छा ये तुम आह दो की टिप्पणी कार्ड भी बताते हैं दो की टिप्पणी कार्ड मना एवं अविधेय से ओंकारात्मत्व विवक्षते न तो अविधेय न्यवस्था बिगड़े थे कि भाव हेतु क्या बताना चाहते हैं एक हो अविधानात्मना एवं माने शब्द रूप से ही एक होते हैं के साथ ना अपने न अपने रूप से नहीं विजित्त में भी विषय वर्ग है अविधानात्मना अविधेयत्व नहीं अविधानात्मना शब्द रूप से हो जाते हैं ये कह रहे हैं टिप्पणीकार अविधानात्मना अभिधान शब्द है बाचक है उस रूप से ही अविधेय से ओंकारात्मक अविधेय जो विषय वर्ग हैं उनके ओंकार स्वरूप किसे होना है अविधान रूप से होना अपने रूप से नहीं आत्मत्व विवक्षते ऐसी विवक्षा होती है न तो अविधेयत्व अपने स्वरूप से नहीं मानो वो उसका विलय करना है अपने अपने शब्दों में शब्दों का लय होगा ओंकार इस तरह से करना है यह ना व्यवस्था बिगड़ रहे तो जैसे कि व्यवस्था बिगड़ जाए अब बिगड़ व्यवस्था भीव, नहीं बिगड़ेगी तत्त अर्थों का तत्त शब्द अलग होने से व्यवहार भी चलता रहेगा एक नंबर ब्रह्म समीप व्यवहार ना अच्छा ओंकार से ब्रह्मी के अंतुक्त ओंकार अनेक साधनों में ब्रह्म के समीप है काम यानी ब्रह्म प्राप्ति के अनेक साधन है योग मार्ग है अंक मार्ग है न जा में कितने मार्ग है बहुत सारे मार्ग हैं तो उनमें ओमकार को एक समीप क्यों कहांकार से ब्रह्मीप्यू ओंकार के सामिप्य जो कहा तो कहा ब्रह्म, तो ब्रह्म प्रतिपत्ति अत्यवस्थित पूर्व प्रतिपत्ति विषय रूप यही ब्रह्म ज्ञान के ठीक पूर्व काल में ओंकार का ज्ञान होता है क्योंकि कार्य नहीं तो पूर्ववृत्ति कारण ये मैं बोलते हैं कार्य के अवश्यम भावी जो पूर्व क्षण जो हो उसको कारण बोलते हैं पूर्व की कारण आई नैयाषा है वही यहाँ भी ब्रह्मज्ञान होने के ठीक पूर्व में ओंकार का ज्ञान होगा तो ब्रह्मज्ञान हो जाएगा नहीं अगर पूर्व ठीक पूर्व क्षण में ओंकार का ज्ञान नहीं है तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तत्सत तत्सत्म तदभाव तद्भाव यही है ओंकार से तो ओमकार को वो क्या है ब्रह्म प्रतिपत्ति अव्यवहित पूर्वम ब्रह्म ज्ञान प्रतिपत्ति में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के अव्यवहित पूर्व ठीक पूर्व क्षण में प्रतिपत्ति विषय उसका ज्ञान का विषय बनना है वो यही है टिप्पणी आगे अविधान प्रतिपत्ति पूर्वक अविधेय प्रतिपत्ति देखो कोई भी अर्थ का ज्ञान तब होगा तो पहले शब्द का ज्ञान हो अगर शब्द ही नहीं सुना शब्द ज्ञान हुआ ही नहीं तो अर्थ का ज्ञान होगा उसको अविधेय के ज्ञान के पूर्व में अविधान का ज्ञान अवश्य होता है क्यों तो ओंकार अभिधान है कि इसका ब्रह्म का इसलिए यही सामिप्य यही है इसका ये बताए अविधान प्रतिपत्ति पूर्व तत्वाद अविधेय प्रतिपत्ति माना विषयों का जो ज्ञान होगा तत्त विषयों का ज्ञान तत्त शब्द ज्ञान से ही होता है शब्द ज्ञान के बिना विषय ज्ञान नहीं होगा शब्द ही नहीं सुना घट शब्द को नहीं जाना समझाई नहीं तो कम गुरुवार पदार्थ को समझ पाए नहीं समझ शब्द प्रत्यक्ष होगा उसके बाद फिर साव्य ज्ञान होगा अर्थ ज्ञान साव्य ज्ञान होगा शब्दों तो प्रत्यक्ष सुनेगा घटा करके बोला है सामने बोले काम कर्म संस्कृत के माध्यम से सुना हुआ है अर्थ का ज्ञान को साव्य ज्ञान बोलते हैं का संबंध विषय करके संसार मिलाकर के जो ज्ञान होगा उसको पर शाव ज्ञान कहते हैं अच्छा ओमकार ब्रह्म अभिधानम तद ब्रह्म ओमकार जो है ब्रह्म का अभिधान है शब्द है प्रत्येक वस्तु का एक वाचक होता है शब्द होता है जैसे इसका शब्द है मनुष्य शब्द है इसको बताने के लिए ये जो इतना लंबा चौड़ा बैठा है ये मनुष्य नहीं है इसका वर्ग इसका वाचक होता है मनुष्य मकार अकार नकार उकार सकार यकार, आकार, आकार, ये मिलकर के मनुष्य ऐसा बोलेंगे जितने वर्ण जुड़े हुए हैं वो है मनुष्य शब्द और उसका यह अर्थ होता विषय होता है तो वाचक है मनुष्य शब्द और वाच्य है ये पिंड ऐसा हो जाता है प्रत्येक पदार्थ में ऐसे है घट बोलते हैं आकार विसर्ग मिलकर के घट बनता है वो है बाच, बाचक है है वो और हो गया कि बाद मान वस्तु मिट्टी का पात्र अविधेय होगा इसी प्रकार यहाँ भी ओंकार ब्रह्म अभिधानम ओंकार जो है ब्रह्म का वाचक है अभिधान है अभिधान मानी वाचक तद अविधेय ब्रह्म और उसका ओंकार का अविधेय होता तद तो बने ओंकार से अविधेय ब्रह्म ब्रह्म होगा विषय ये कहा इसलिए हेतु बताया था तस्य इत्यादि कहा था भाषण कहा था तस् अविधान अव्यतिरिक इत्यादि कहा कि देखो जितने भी अर्थवर्ग हैं संसार में अविधेय जितने भी वाच्य बने हुए हैं वो कैसा होता है अविधान से अव्यतिरिक अपने अपने शब्दों से अतिरिक्त नहीं है वो जिस शब्द का जो विषय बना हुआ है वो विषय उस शब्द से अतिरिक्त नहीं है अविधान फिर भी तो एक ये शब्दों का भेद तो रह जाएगा अर्थ तो चले शब्द रूप हो गए फिर भी शब्दों शब्दों का तो ब्रह्म में भेद होगा ना क्या ये ओंकार में ओंकार और शब्द अलग अलग हो जाएंगे तब तद विषयों का शब्द से अतिरिक्त न होने पर भी अब ओमकार से भिन्न एक रह गया क्या रह गया तब्द तब तब रह गए एक तथा पृथक अभिधान वे तथा शब्द रूप वाचक रह जाएगा वाच्य समाप्त होने पर भी फिर भी तो ओमकार और भिन्न वस्तु रहेगा सर्व ओंकार कैसे होगा शब्द रह गए तब कहते हैं अभिधान से ओंकार अभिक्रेकार ओंकार सर्वम एभाषण का जो अभिधान है शब्द हैं जितने भी वाचक हैं वो ओंकार से अतिरिक्त है ही क्योंकि अकार वही सर्वापा कैसा आया ओंकार में आकार की प्राधान्य है पूर्व व्याख्या में बातें हो सकती है चलो ठीक है वाच्यम वाचकम ता सर्वम ओंकार मात्र अभिगोन थी वाच्य वाचक भाव में जितने संसार में वस्तु आ गए यानी अपरअप्रम आ जाएगा बाच, बनता है ओंकार के तीन वाच्य बन जाए के तीन हैं। कौन विराट हिरण्य ईश्वर के बाच्य को चीना आ जाएंगे और शब्द से कहा जाएगा विराट को ऊ शब्द से कहा जाएगा हिण्य को और ये म शब्द से कहा जाएगा ईश्वर को इधर व्यष्टि में लेंगे तो विश्व तेजस प्राथ है यही होगा अकार उकार मकार ये बाच्य कोटि में है कल्पित है सब ये अकार विकल्पित है कोई उकार में कोई मकार में ऐसी स्थिति है वो कल्पित है किन्तु एक वाच्यवाचक भाव से अतिरिक्त ब्रम्ह है उसका क्या होगा वो तो बच गया कहना चाहते हैं सर्व ओंकार नहीं हो पा रहा है एक बजा हुआ कौन बाच्यवास अतिरिक्त निर्विश निर्गुण जो तुरीय बोलते हैं सर्व ओंकार माप्रमिक मान लेते हैं संसार में जो भी वस्तु है बाच्य और वाचक जहां तक बनते अपर ब्रह्म तक पहुंच जाएगा वो भी बाच्य है उसके बाचक शब्द है तो बाच्य और वाचक माने शब्द और विषय जितने भी हैं संसार में जितने भी हैं सबके सब ओंकार सब मात्र स्वीकार करने पर भी अभियोग में भी स्वीकार करने पर भी परम ब्रह्म पृथ्वी एक ब्रह्म तो रह जाएगा निर्गुण तत्व जो वेदांत का प्रतिपाद्य मुख्य विषय माना जाता है जो तो तुरीय ब्रह्म है वो तो रह जाएगा एक तो अलग रह गए ओंकार से फिर सर्वम ओंकार कैसे होगा जब एक बज गया यह शंका है यदि आसन इसके मैं कहा परम त्रम जो परम ब्रह्म है ना निर्गुण दयाकार तत्व जो तूर्य तो शब्द से जिसकी चर्चा होगी स्मान रुके में वह वे ब्रह्म अविधान अविधेय उपाय के रूप में होगा देखो अपर ब्रह्म की चर्चा करेंगे शब्द वाच्य लिया करके उसको लक्षणावृत्ति से उसका ज्ञान कराएंगे लक्षणावृत्ति से ज्ञान कराने के लिए शक्तिवृत्ति का शब्द चाहिए माने गंगा का किनारा अर्थ करना हो लक्षणावृत्ति से तो पहले गंगा शब्द चाहिए तो उसको परितग करके हम वहां पहुंच जाएंगे किनारे में पहुंच जाएंगे कहीं भी नहीं उसको बाच्य बाच्यभाव नहीं कहा जाएगा इसी प्रकार यहां भी कहा परम जब ये भाषण कहा पर ब्रह्म जो है वह भी अविधान अविधेय उपाय पूर्वक थे शब्द और अर्थ के उपाय उपाय में शब्दार्थ रहेंगे जैसे गंगा का तीर अर्थ करते समय गंगा शब्द रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा गंगा या ऐसा बोलेंगे तभी हम गंगा का तीर में अर्थ पहुंचाएंगे लक्षणावृत्ति के लिए शक्तिवृत्ति वाला शब्द चाहिए तो ब्रह्म शब्द के शक्तिवृत्ति जहाँ है उसके वहाँ वाच्यवाच्य भाग वहां देखा करके निर्वण निराकार को लक्षित करी ओंकारी हो जाता है लक्षणावृत्ति के माध्यम से कहा परम ब्रह्म अभिधान अविधेय उपाय पूर्व में वो भी शब्द और अर्थपूर्वक ही होता है वाच्यवाचक भाव के माध्यम से होगा शक्तिवृत्ति से वाच्यवाच्य दिखाएंगे और उसको दिखाएंगे यही होता है वा वो भी ओंकारी होता है भी लक्षण वृत्ति केवगम्यवत्पूर्वकमे तद्यति स्वाधान अव्यतिरिक्त तत्नर ओंकार मात्र उत्तर वाच्य वाच्यम ब्रह्मादि भी बाचकाभिन्नता में वर्षति इत्यादि कहेंगे यदि परम कारण ब्रह्म जो कारण ब्रह्म है होगा वेदांत प्रतिवाद तूरीय ब्रह्म ने कारण ब्रह्म की चर्चा करेंगे जो मकार का विषय बनेगा जो यदि तो परम कारण ब्रह्म जो कारण ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म तो किसी का कारण भी नहीं कार्य भी नहीं कारण ब्रह्म कहेंगे तो सफल ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म जो ईश्वर बोलते हैं कारण ब्रह्म तत् अवगण्य थे यदि वो जाना जाता है तो तदा किंचित अविधान तेरा अभिधेयम कोई न कोई उसका शब्द होगा अगर वो कारण ब्रह्म जाना जाता है तो कुछ, कुछ न कुछ उसका शब्द जरूर होगा शब्द के बिना विषय नहीं जानेगा अभिधान तेर इदम उसी अभिधान के द्वारा इदम अविधेयम ये पर ब्रह्म इदम कारण ब्रह्म अभिधेयम विषय बन जाएगा उसी जो शब्द दोगे उसी से उसका विषय बन जाएगा अविधेयन एवं आत्म का उपाय पूर्वक ऐसे हेतु बनेगा ही कारण ब्रह्म को शक्ति शक्तिवृत्ति से कथन करके लक्षण लक्षणावृत्ति से उस निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन होगा ये कहा यही उपाय पूर्वक का है कारण ब्रह्म को शक्ति शक्तिवृत्ति से दिखा करके कारण ब्रह्म यदि जाना जाता है तो कोई लोग शब्द से जाना जाएगा तो ऐसा दिखा करके लक्षणावृत्ति से वहां पहुंचाने के उपाय पूर्वक है यदि कमा उस पर ब्रह्म का ज्ञान होगा इस तरह से स्व अभिधेयम चविधान अभिप्त जो अविधेय वस्तु होता है वो अभिधान से अव्यतिरिक्त होता है अभिन्न होता है अर्थ होता है वो शब्द से अभिन्न होता है तत्पुनर्मकार मात्रा वो जो शब्द जो होगा फिर ओंकार मात्र ही होगा जितने भी अर्थवर्ग हैं अपने शब्द से अतिरिक्त नहीं है अपने अपने शब्दों से और जितने शब्द वर्ग हैं वो ओंकार से अभिन्न है तो पहले कह चुके हैं इसलिए वाचन ब्रह्मा भी जो बाच्य ब्रह्म है कारण ब्रह्म तो के एक अवयव है मकार उसका जो बाच्य बनेगा जो वाच्य ब्रह्मा भी जो वाच्य ब्रह्म है होगी वाचका अभिन्न वाचक से अभिन्न होगा ओंकार से अभिन्न वो क्या वाचक से अभिन्न होगा वो अच्छा तनमात्र में वही इसलिए क्या होगा ओंकार मात्र हो जाएगा होगी ठीक हाँ, हाँ यत्र तु कार्यकारण अतीत चिन्ह हाँ, मात्र हाँ चिन्हमात्र ब्रह्म के बारे में जो विचार करने लग जाएंगे जो कार्य कोटि में जो कारण कोटि में कारण को तट तो ठीक हो जाएगा बाच्यवाचक भाव से ज्ञान हो जाएगा जो बाच्य होगा वो वाचक की है ओंकार का बाच्य बनेगा तो ओंकार ही है वो सिद्ध हो जाएगा किन्तु यत्र तो कार्यकारणातीत चिन्ह मात्र बाच्यवाचक विभाग व्यावृत थे जहां जाकर के व्यावृति हो जाते हैं कार्यकारण भाव की व्यावृति नहीं कर सकते ये कार्य है भी नहीं कर सकते हैं कारण भी नहीं कर सकते या कार्य तो है, है, है।, है। तो जो कार्य कारण से अतीत है न कार्यकोटि पे है न कारण कोटि पर है चिन्हमात्र है वो जो पर ब्रह्म जिसको बोलते हैं न केवल एक चेतन तत्व है चिन्हमात्र विभाग को विभागों है जहां जाने पर बाच्यवाचक विभाग की व्यावृति होती है वहां न बाचक कहा जाएगा न बाच्य कहा जाएगा तूर्य ब्रह्म जो यहाँ मांडव के आधार पर तूर्य मिलेंगे जिसको कैसा होगा अब चिन्हमात्र ब्रह्म के विषय में क्या होगा त्र उसमें नास्ती ओंकार मात्र ओंकार तो नहीं है ओंकारेण लक्षण या तद तद अवगमन अंगीकारात्थ वह ओंकार तो नहीं कह सकते ओंकार का विषय नहीं होगा वो क्यों वो तो लक्षण वृत्ति से बोलना है ओंकार का विषय बनता नहीं वो शक्ति वृत्ति से जहां ज्ञान होना है वहां पर विषय बनना है किंतु ये लक्षण वृत्ति से जाना जाता है कहा तत्र उस ब्रह्म में नास्ती ओंकार ओंकार मात्र तो नहीं है तद ओंकार अंगीकारा ओंकार के माध्यम से लक्षणावृत्ति के द्वारा उसके ज्ञान माना गया स्वीकार किया है ये कहा टिप्पणी तीन चार तीन मिनट तत्र नास्ती अमात्र चतुर्थो कहेंगे यहाँ जो तो चतुर्थ है ना ओंकार का जो चतुर्थ ब्रह्म तुरीय ब्रह्म क्या है अमात्र है मात्रा रहित है ना वो आकार का विषय है ना उकार का विषय है ना मकार का विषय है वो अमात्र है न विद्यते मात्रा यश अमात्र जिसमें कोई मात्रा नहीं आ, उ मत तीनों नहीं है तो चतुर्थ ऐसा है यहां चतुर्थम मनंते सा आत्मा सब विज्ञा सप्तम में कहेंगे नंत प्रतिम न बैस् प्रतिम इत्यादि मंत्र के द्वारा जिसको ये कह अमात्र चुर्थ अव्यवहार्य कहेंगे उसको व्यवहार के योग्य नहीं है शब्द शब्दादि व्यवहार नहीं होगा उसमें हाँ ये तीन ब्रह्म में तो हो जाएगा विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ये बच्चे बनते हैं अकार का उकार का मकार का बच्चे बन जाते हैं ओंकार का वाच्य बन जाएंगे किन्तु वो अव्यवहार्य है शब्द व्यवहार का योग्य नहीं है, है। चतुर्थ अव्यवहार्य यदि श्रुत्या ऐसा कहा है वहां चतुर्थो अव्यवहार्य इत्यादि सप्तम मंत्र है श्रुति है इसी का सप्तम मंत्र में आना है अव्यवहार्य शब्द भी आएगा चतुर्थ शब्द भी आएगा इत्यादि यदि अंतिम में एक भक्षमाण कहेंगे मैंने जब तीन पाठ की चर्चा के बाद चतुर्थ पाठ में जाएंगे ओम के चतुर्थ मात्रा की चर्चा में जाएंगे आत्मा के चतुर्थ पाद में जाएंगे तो ऐसा करके बोलने वाली है स्त्री अमात्र अव्यवहार्य इत्यादि श्रुति बोलेंगे एक चार में कहा तत्र युक्ति में उसमें भाव नहीं रहेगा तुरीय ब्रह्म में उसमें युक्ति कहते हैं लक्षणावृत्ति से जो ज्ञान होता है वो बाच्यवाच नहीं कहा जाता जहां पर शक्ति वृत्ति से ज्ञान होगा वहीं पर बाच्यवाद होता है लक्षण लक्ष्य पद अनुरु बुद्धत्व बुद्ध क्योंकि शब्द जो है ना शब्द उच्चारण के समय में हमें शक्तिवृत्ति के जो अर्थ आएगा उसमें अनुरक्त होती हमारी बुद्धि विषय उसको करती है लक्ष्य पद जो होगा लक्ष्य जो पद होगा तो उस पद का अनुरक्त तो बुद्धि बुद्धित्व तो नहीं रहेगा गंगायाम घोषा बोलते समय में हमारी बुद्धि गंगा को देख रही है विषय बना रही है ना कि तट में नहीं जा पा रही है लक्षक जो पद होगा वो तो शक्तिवृत्ति से ज्ञान करते समय में उसको घेर लेती है लक्षक पद अनुरु तो बुद्धित्व अभाव तो लक्षक पद से अनुवृत्त हुए बुद्धि के ज्ञान का विषय नहीं बनता न लक्षकपदाभेे इसे लक्ष्य जो होगा लक्ष्यपद का अभेद नही लक्ष्यक अभेदेद लक्ष्य लक्ष्यकेद लक्ष्यको होगा लक्ष्यपद से अभेद करके ले नही सकते मान्य शक्ति वृत्ति से अर्थ नहीं ले सकते आगे टीका तस् इत्यादि श्रुतिम अवतरी बगे प्रख्यान ये श्रुति है तस् उपव्याख्यान ये स्मृति के दिखाते हैं व्याख्या करते हैं कहा व्यादि भाषण कहा तस् एक परापर ब्रम रूप से अक्षर से ओम एक उपव्याख्यान कहा ये जो परापर ब्रम स्वरूप जो ओंकार है उसी के आगे उपव्याख्यान है समय रूप से विशिष्ट विस्पष्ट व्याख्यान है कहा क्या है वो व्याख्यान भूत भविष्य वर्तमान जितने भी है सब उमता है और कालों से अतिरिक्त जो वस्तु है वो भी ये ही है यही उसकी व्याख्या है ओंकार की व्याख्या यही कहते हैं भूतम इत्यादि भूतम भवत भविष्य है उसके लेकर के व्याख्या करते हैं काल प्रय परिच्छेद्यम यही अर्थ किया तीनों तो कालों के घेरे में आते हैं कोई वस्तु भूतकाल के घेरे में पड़े कुछ अनागत काल भविष्य काल के घेरे में पड़ेंगे कुछ वस्तु जो कुछ वर्तमान के घेरे में हमारा शरीर आज वर्तमान काल के घेरे में है भूत के घेरे में नहीं था यह भविष्य के घेरे वर्तमान में है तीन प्रकार की वस्तु हैं ये कहा ये में का कालतरे परीक्षा एकदम जो काल तीनों कालों में से किसी एक काल के घेरे में आने वाला हो ऐसे वस्तु भी ओमकारी है सबके सब ये कहा ठीक है कहते हैं बाच्य बाचक अवैधा वाच्य जो होता है बाचक से अवैध होता है क्योंकि बाचार वाचारोहण विकारोहण अवधि इत्यादि इस वाच्य होगा वाचक से अभिन्न होगा जो घट बोलते हैं घट शब्द से तो घट मिलेगा ही नहीं होगा ऐसा ही है वाच्य से वाचका अवेदाचक वाच्य को वाचक से अवैध मानने से अवैध होने से क्या होता है तस्य तो ओंकार मात्र होता और वाचक से तो मात्र होता और वाचक ओंकार रूपी है क्योंकि शब्द सामान्य में शब्द विशेष अंतर्भूत हो जाते हैं पाटा पट जितने भी शब्द हम बोलेंगे वो अकार स्वरूप ही है अकार सर्वापाकृति है और ओंकार में अकार की प्राधान्य है ओंकार ही है सब कुछ इसका होगा ओंकार सामान्य शब्द हो गया बाकी विशेष शब्द सामान्य में अंतर्भुत हो जाता है एक तस् से ओंकार मात्र बाचक का ओंकार हो मात्र होने से उक्त न्याय यही उक्त न्याय है पूर्वोक्त न्याय यही है उक्त न्याय इत्यादि कहा था अच्छा ल प्रयातीतम ओंकारातिरिक्त जड़ती है महाराज यद से अन्य त्रिकलातीतम तथा ओंकार एक क्यों लिखना पड़े मंत्र भी क्यों आया होगा तीनों कालो से अतिरिक्त वस्तु कोई होता नहीं है जड़ वस्तु कोई होता ही नहीं काल प्रयातीतम ओंकार अतिरिक्त तीनों कालों से अतीत हो भिन्न हो और ओंकार से भी कृतक हो ऐसे जड़ वस्तु तो है ही नहीं प्रमाणाभाव ऐसे होने पर प्रमाण नहीं मिलता ऐसे पूर्वादि शंका करे तो फिर ये यद चाहिए त्रिकालातीत क्यों कहा होगा शंका करे तो उत्तर देते हैं कार्य आदि का नियम कुछ वस्तु ऐसे हैं कार्य से अनुय होते हैं कार्यान्वय वस्तु होते हैं कुछ कार्य को तो देखकर के कारण का अनुमान किया जाता है जैसे माया अज्ञान जो होते हैं अविद्या बोलते हैं उसके जो कार्य दिहाई देने पर वो है करके समझते हैं अनुमिति का विषय बनता अनुमान का विषय बनने वाले वस्तु भी हैं वो भी ओंकारि है एक कह रहे इसलिए कहा अन्यत्र आदि त्रिकाला का काला का। अपरिच्छेद काल के घेरे में जो नहीं है अभ्याकृत आदि जो तो अव्याकृत और आदि से सूत्रात्मा को तो लेंगे तद उमता रहेगा भाष्य में कहा जाए ठीक है अभ्याकृत माने किसको कहते हैं कहते साज्ञानम चिदा भाष विशिष्ट अज्ञान, अज्ञान मान चेतन विशिष्ट अज्ञान खाली अज्ञान को नहीं बोलते हैं ईश्वर सदस्यों को कहा जाता है सृष्टि के पूर्वकालीन जो स्थिति है उसको कहते हैं या अज्ञान आदि सब कुछ अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य ज्ञान यही है सावासम चिरा भाषे न सहित साभाषम जैसे पुत्र होता है उसे सावास आवास के सहित को सावास बोला आवास के सहित खाली अकेला नहीं अज्ञान वो उसको जाना ले में परीक्षित है तो काल के घेरे में नहीं आता है वो काल के घेरे में, में नहीं भविष्य के घेरे में नहीं वर्तमान के घेरे में कालम प्रति अभी कारण तो काल का भी कारण है कौन हा? या अज्ञान जिसको बोलते हैं माने चिदाभास विशिष्ट अज्ञान ये तीनों का कारण होता है कालम प्रति अभी कारण तो, तो काल, काल के प्रति भी कारण है कार्य से कारणा पश्चात भाग में जो कार्य होता है कारण तो के पश्चात भावी होता है कारण पहले होगा कार्य पहले होगा पश्चात भावी कार्य का पश्चात भाविना कार्य कार्य से पश्चात भावना सष्टम कर कार्य से साथ संबंध करना बाद पश्चात होने वाला जो कार्य है उसका कारणात् पश्चात भावना कार्य से कारण से पीछे होने वाला जो कार्य का न प्राग भाविका व परीक्षा से वो अपने से पहले होने वाला कारण को घेर नहीं सकता क्योंकि तो काल का भी कारण है वो ये कारण और सूत्रम आदिपदेन गृह थे ये जो अभ्याकृत आदि भाष्यकार ने अभ्याकृत कहा और आदि लगा दिया तो आदि से कहा सूत्रात्मा को लेना ये कहते हैं सूत्रम आदि ने गृह जो सूत्रात्मा कहते हैं जिसको उसको लेना कहा तद भी ना काल में का परिचित्रम से सूत्रात्मा को भी काल के घेरे में लिया नहीं जा सकता क्यों सूत्रात्मा के विषय में आता है छह नंबर की टिप्पणी में कहा सूत्रम हिरण्य गर्भ उपाधि हिरण्य उपाधि वाला जो अज्ञान है जिसके कारण हिरण्य गर्भ उपाधि सूक्ष्म शरीर का पुंज जो बनता है वही सूत्रात्मा कहते हैं जिसको आगे को देखते हैं क्यों सरो भगवत कहा ऐसा आता है वो संभत्सर हो गया कहते हैं कौन वो सूत्रात्मा तो संवत्सर माने काल है और सूत्रात्मा उसके पहले है इसको पता है सर भवत सूत्रात्मा के विषय में कहा वो स माने सूत्रात्मा संबद... संभत्सरो अभवत संभत्सर हो गया में ऐसा सुवत्सरो भगवत भगवत नुरा तथा संवत्सर असंभत्सर उसके पहले ये सूत्रात्मा के पहले संवत्सर नहीं था इसका मतलब सूत्रात्मा के बाद संवत्सर हुआ संवत्सर बने काल तो काल के पहले है वो भी सूत्रात्मा इस दिन तो होता है सूत्रात्मा सूत्रा कालोत्पत्ति शुत्रात ये जो श्रुति है ये सूत्रात्मा से काल की उत्पत्ति सुनाई पड़ती है श्रुति में इसलिए आदि में जो आदि शब्द से सूत्रात्मा को लेना यह काल के घेरे में नहीं है तदपि सर्वम ओंकार मात्र वो भी जो त्रिकालातीत वस्तु है वो भी सबके सब जितने भी हैं वो भी ओंकार मात्र ही है ओंकार मात्रम, वाच्य से बाचक अब व्यक्तिकरण न्याय युक्ति लगाई हुई है, जो बाच्य होगा वो बाचक से भिन्न नहीं होता ये युक्ति से सब ओंकार होंगे ऐसा बता दूंगी अच्छा अब पहले अविधान प्रधान करके प्रथम मंत्र में कहा अब अविधेय प्रधान करके दूसरे मंत्र में गाना चाहते हैं इस मानव परिषद में आत्मा और ओमकार को एक सिद्ध करना है ओमकार के चार मात्राएं और आत्मा के चार पाद को मिलाकर के सामंजस्य करके एकत्र सिद्ध करना है पारा मात्रा मात्रा ये तो पारा द्वादश मंत्र ऐसा आएगा अंतिम मंत्र ऐसा आएगा जो आत्मा के पाद माने जाते हैं वो मात्रा है ओमकार के मात्राएं हैं यथाशंख्य लगाना है प्रथम पाद प्रथम मात्रा के साथ द्वितीय पाद द्वितीय मात्रा के साथ तृतीय तृतीय के साथ चतुर्थ चतुर्थ पाद ये लगाना है और जो ओंकार है वो आत्मा है जो आत्मा है वो ओंकार है ऐसा करने से अभेद सिद्ध होगा एक तरफ से कहने से नहीं होगा एक कल्पित हो जाएगा यहाँ आत्मा को और एक दोनों को कल्पित नहीं करना सत्य बनाना है इसको लेकर के दूसरा मंत्र अविधेय प्रधान रूप से गठन करेगा पहले अभिधान प्रधान अभिधान को मुख्य करके बता दिया था अब अभिधान को अविधेय में समर्पित करेंगे ये मंत्र यह कथा सिद्धि करने कहना चाह रहे हैं मंत्र है ये जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है ये तत्सर्वे जो हमारे दृष्टिकोण में जो सामने हैं जो भी संसार में जो भी वस्तु है ये तत् सर्वम ब्रह्मा ये ब्रह्म है सब ये तत् सर्वम ब्रह्म जिसमें ओंकार भी आ जाए यह सब ब्रह्म है जो व्यापक तत्व को ब्रह्म कहते हैं वृद्धव झाती है ब्रभे बच्चा ऐसा एक उणादि सूत्र है उसे ब्रह्म शब्द बनता है ब्रह्म व्यापक तत्व ब्रह्म है ठीक है यह सब कुछ ब्रह्म होगा ठीक है मान लेते हैं तो हमें क्या मिला वो ब्रह्म क्या है कहते हैं आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है दूसरा को मान समझना ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म ये जो आत्मा है निर्देश करके गोद है अयम आत्मा ब्रह्म इदम शब्द सन्निकृष्ट का वाचक होता है बना हुआ रूप है यही आत्मा ब्रह्म है यही आत्मा ब्रह्म ये एक महावाक्य है चार वेदों में से एक महावाक्य है अथर्वेदी मानव महावाक्य होता है अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा ही ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म है और वो ब्रह्म क्या है तो यह आत्मा ही ब्रह्म है यही आत्मा ब्रह्म है लक्ष्यार्थ में जाने पर ऐसी स्थिति हो जाएगी अभी किसको जीव मान के बैठे हुए हैं दुखी बन के बैठे हैं अगर इसके पाच्यात् क्या करके हम लक्ष्यार्थ में जा सके हैं। तो हमारा स्वरूप उसी के लिए मांडी को परिषद है उसी में बहुत स्वयं आत्मा चतुष्पाद जो ये जो ब्रह्म आत्मा है ये चार पाद वाला है चतारों पाद चतुष्पाद ऐसा चार पार वाला है चार पाद वाला हैतुष्पाद पाद शब्द अवंत होता है उनसे तो समास के बाद में अलंत बना हुआ है पादश लोको अहस्त्यादि ऐसे सूत्र है समासांत तो प्रकरण यानी पंचम अध्याय के चतुर्थ प्रकरण चतुर्थ पाद में समास तो प्रकरण करता है पादस्य लोगों हस्त्यादि लघु के पुस्तक में भी है लघु सिद्धांत होता है पाद शब्द का लोक होगा हस्त्यादिगण का शब्द पूर्व में न हो तो ऐसा बोलते हैं जागरपात बोलते हैं व्याग्रस्य पारो अश्य सब जाग्रपात भाग के जैसे पैर जिसके हों उस व्यक्ति को व्याग्रपात बोला जाता है पार शब्द का लोक कहा अलो अंत्य जाएगा अगर आप वो जाएगा बनेगा व्याग्रपात वैसे यहां भी चतुष्पात ऐसा है चतुष्पात में तो ऐसा नहीं फिर वो तो पादस्य लोग हो हस्त्यादी सूत्र है उसके बाद सूत्र आता है संख्यासुपूर्व संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो पाद शब्द का अथवा सुपूर्वक हो सुपात बोलते हैं चतुष्पात क्या संख्या पूर्वक है पाद शब्द तो संख्यासुपूर्व से सूत्र से अनोप हुआ है समाशांत बहुबुरी का विग्रह होगा बहुबुरी समाज है चतवार पादाय ब्रह्म तद ब्रह्म चतुष्पाद जिस ब्रह्म के चार पार हैं, मान चार पैर नहीं चार हिस्सा है चार भाग है ऐसा समझना यहाँ पाद माने पैर नहीं समझना हिस्सा जैसे एक रुपया का चार भाग चौन्नी होती है चौनी चौनी चार में लाएंगे तो एक रुपया हो जाता है ठीक इसी प्रकार है ये चार भाग में विभक्त है आत्मा जागृत स्वप्न सुसुप्ति तूर्य को लेकर के चार भाग है इसी के आगे अर्था करना है चार पाद वाला है गाय के समान चार पैर वाला एक आत्मा होगा ऐसा मत समझना चावे पदार्थ ऐसा नहीं तो यहाँ माने चार भाग में विभक्त दिखाई पड़ता है लोग व्यवहार में तीन है और अपना वास्तविक स्वरूप में एक है इसको तूर्य कहते हैं चतुर्ता कहते हैं जो भी हो पागे <laughs> जाग्रत जागृत सुगुप्ती तीन पादे हो जाएंगे चतुर्थपाद तुरी ऐसे चार भाव में विभक्त होता है अवस्थाभेद को लेकर के ऐसा आत्मा है ये बताया ठीक है बहुत अभिधान अभिधेयोकस्म सती कल्पित तब एक रूप से उक्तवाज के लिए पुनः सर्व एक तुझे एक प्रश्न आता है महाराज अभिधान और अविधेय जितने भी थे वाच्य और वाचक जितने भी थे संसार में सबके सबको शुद्ध प्रभु में कल्पना कही कही शुद्ध चेतन में कल्पित है कहा था पहले अविधान और विधेयक जो अभिधान और अविधेय पदार्थ दो पदार्थ हैं एक शब्द है और एक अर्थ है एक वाचक है तो एक वाच्य है दोनों का एकस्मिन एवं सती कल्पित एक ही शब्द परमार्थ शब्द वस्तु उसमें कल्पित है अधिष्ठान शब्द का परमार्थ वस्तु है कल्पित होने से न अभिधान रहे न अभिधेय रहा तदेक रूपत्व से उप तत्वा उसका एक स्वरूप तो कह, हो ही गया ना अभिधान अभिधेय का एक ही रूप है अधिष्ठान स्वरूप उप तत्वा पुनः सर्वम्भ यद ब्रह्म से फिर एक ये बाकी क्यों आ रहा है सर्वम्भी यतत्म कहने की क्या जरूरत हो पड़ा किसलिए कहा सर्वम्भ यत ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि क्यों कहना पड़ता है यह आ गई इसके उत्तर में क्या उच्चतः ग्रंथ से कहते तत्र वृत्तानुवाद पूर्वक हम उत्तर वाक्य सफलम तात्पर्य आह पूर्व की बातों को किस भाष्यकार कहेंगे का वृत्ता पूर्व की बातें चर्चा करेंगे वृत्ता पूर्वक पूर्व के कथन बातों को अनुकरण करते हुए उत्तर वाक्य से आगे वाला वाक्य सर्वमी इत्यादि वाक्य है इस वाक्य का सफलम तात्पर्य फल के सहित तात्पर्य प्रयोजन के सहित तात्पर्य बताना चाहते हैं फलैन सहित सफलम प्रयोजन प्रयोजन के सहित तात्पर्य करते हैं कहा सात की टिप्पणी सफलम तात्पर्य सफलम तात्पर्य तन निर्देश भेद फलम तत् निर्देश भेद फलम मुख्य के विषय से तात्पर्य क्या होगा ये भेद फल के भेद का फल क्या है निर्देश अलग अलग ढंग से करना उपदेश करना और मुख्य तात्पर्य क्या होगा सब एक ही में एकत्व कर दे का मुखे का तात्पर्य मुखे, के मुखे के भिशें, भिशें, एक, एक ही में सबको समेट लेना मानी ओमकार को भी ये सबको भी सब एक ही में एक निर्गुण आकार तत्व में समेटना है यही फल है इसका मुख्य तात्पर्य वही है कहा अच्छा छि कल्पित ना तब तो पूर्व वाक्य एक ही सत्य सारे कल्पित हैं कल पूर्व भी कह दिया फिर अब यह सर्वी यने की आवश्यकता क्या पूर्ववादी की शंका में क्या आवश्यकता है नर्णा भेद अफलतवादित यदि इससे क्या सिद्ध हो गए पूर्ववाक्य में वर्ण का अभेद सिद्ध नहीं हुआ है अफलतवाद फल नहीं बना वर्ण अवेद बने ये अर्थों का शब्द के साथ अभेद जो कहा गया उसी सिद्ध नहीं हुआ यही चीज निश्चित करता है कहाष्ट में कहते हैं अभिधान अविधेयर एकत्व अविधान और अभिधेय एक ही होता है माना शब्द और अर्थ एक ही होता है अर्थ जो है शब्द रूपी एक ही है दो नहीं है एक ही होने पर भी अभिधान प्राधान्य निर्देशक पहले शब्द के प्राधान्य को लेकर के ओम शब्द से कहा गया था ओम ओंकार शब्द की प्राधान्य लेकर के प्रथम मंत्र में कहा गया अभिधान के प्राधान्य वहां शब्द की प्राधान्य है ओम शब्द है और अर्थ है आत्मा तो वहाँ पर ओंकार की प्राधान्य लेकर के कहा गया निर्देश ओम इत अक्षरम सर्वम इत्यादि अभिधान प्राधान्य निर्द पूर्व जिसको निर्देश किया था उपदेश किया था ओम इति तद अक्षरम सर्वम करके कहा था जिसको कहा था का ही पुनर अविधेय प्राधान्य अब यहां विषय की प्राधान्य आत्मा की प्राधान्य से इस मंत्र को कथन करना रहा। दोनों के ऐक्य करने के लिए न कि आत्मा गौण हो जाए ओंकार की प्राधानता बन जाए ऐसा नहीं इसके लेकर क्या करें पुनर अविधेय प्राधान्य ना निर्देश अब यह अभिधेय को प्राधान्य लेकर के ले आत्मा जो विषय है ओंकार का उसको प्राधान्य बना करके कथन करना यहां निर्देश होना अभिधान अभिधेय है। यहाँ ये सिद्ध तो करना चाहते हैं कि अभिधान और अभिधेय वाच्यवाच्य दोनों तो ओमकार और आत्मा दोनों तो एक ही है जो ओम है वो आत्मा है जो आत्मा है वो ओम है पूर्व मंत्र में सिद्ध किया जो आत्मा है वो ओम है अवज्ञात जो ओम है वो आत्मा है अभिधान ओम होता है अभिधेय आत्मा होता है ये एकत्व सिद्धि ज्ञान के लिए है मान ये गौण न हो जाए अभिधान प्राधान कहेगा तो फिर ओंकार प्रधान होगा आत्मा गौण हो जाएगा ऐसा नहीं इसके लिए कहा टिप्पणी तीन चार की दो भी है एक भी है एक ने कहा तस्व तत्व अविधेय अंतर्भाव वित्रित्व अभिधान पर आधान क्या है अविधेय को अपने पेट में डालना उसने गौड़ बना देना अभिधान प्राधान मुख्य करेंगे ओंकार की प्रधानता हो जाएगी आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगा उसके अपने पेट में डाल देगा अंतर्भाव हो जाना यही अभिधान पर निर्देश सदैव रूप से विधेयक तो सब एक एक एक स्वरूप का निर्देश ओंकार के द्वारा करना पूर्व मंत्र का तात्पर्य था ओम इति कहा ते अविधेय अविधेयनाम ओंकाराभेद ओम इति सर्वंकर के पूर्व मंत्र में जो कहा अविधेय वर्ग जो है ओंकार से अवैध दिखाया था पूर्व मंत्र में यही है जितने भी वाच्य है वो पाचक से अवैध है ऐसा hmm! दिखाया था ओंकार से अवैध दिखाया स्वस्व अभिधान अवैध द्वारा सीधा ओंकार के साथ में नहीं दिखाया इनको क्या किया अपने अपने, अपने जो अभिधान के शब्द थे उनके साथ अवैध करके फिर ओंकार के साथ अवैध किया था स्वस्व अविधान अवैध द्वारा अपने अपने जो अभिधान थे तत्त अर्थों का तत्त शब्द अभिधान थे उनके साथ अभेद करके फिर उसके शब्दों का ओंकार में अवैध कराया गया था तीन की टिप्पण निर्दिष्ट निर्दिष्ट ऐक्य जो ऐक्य था पूर्व में ओंकार को प्राधान्य करके आत्मा और ओंकार की एकता बताई गई थी और आत्मा को प्राधान्य करके ओंकार और आत्मा की एकता बताने इसके लिए आगे का मंत्र है बताते हैं एक अच्छा भाष्य कहते हैं ये इतना भाई इधर ऐसा नहीं करेंगे पूर्व मंत्र में जितना कहा उतना ही रखेंगे तो अभिधान के प्राधान्य से अर्थ हो जाएगा कि आत्मा ओमकार है इतना ज्ञान होगा ओमकार आत्मा है ऐसा अर्थ नहीं आएगा इस तरह था पूर्व मंत्र के हिसाब से ही चलेंगे यह मंत्र नहीं होगा सर्वि ये तथा ब्रह्म यह अर्थ नहीं निकालेंगे तो क्या आएगा तो कहा तरह था यही पूर्व मंत्र के आधार पर यदि चलेंगे तो क्या होगा अभिधान तंत्र अविधेय प्रतिपत्ति मानी शब्द के अभिन अर्थ का ज्ञान होगा ये हो जाएगा प्रतिपत्ति इति से अभिधान गौणम मान शब्द के अधीन विषय होगा आत्मा होगा ओंकार के दिन आत्मा होगा ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आत्मा की गौणता आ जाएगी आत्मा में गौणता आ जाएगी मुख्य अर्थ नहीं आएगा आत्मा का यही कहा इतर राधान तंत्र अभिधेयम तंत्र माने अधीन माने शब्द के अधीन अर्थ ऐसा मान करके प्रकृति अविधेय से अभिधानत्म जो जो अभिधान गौणम तो अविधेय का जो अर्थ होगा जैसे आत्मा का अर्थ शब्द क्या होता है आत्मा शब्द होता है गौण होगा जैसे आत्मा को बताने वाला शब्द है आत्मा है तो वो गौण हो जाएगा ओम प्रधान हो जाएगा शंकाश ऐसी शंका हो सकती थी किंतु अवन होगी संका, यही सामान्य पर क्या पहले कहा था ओंकार अय एकदम सर्वम का सर्वम ही ये तत्त तो ब्रह्म क्या है तो अय आत्मा ब्रह्म आत्मा और ओम में अभेद दिखाने के लिए पांच क्रिय चार पांच चार विचार अविधान अविधेय प्राधान्य है अविधेयन ब्रह्म अवेधो अविधेय उसे ब्रह्म है ओंकार का अविधेय क्या है ब्रह्म है ब्रह्म अवेधो अविधेयन ब्रह्म ये, ये ब्रह्म तृतीयांत है उस अविधेय ब्रह्म के ब्रह्म के साथ अवेद अविधान नाम स्वस्विधेय द्वारक तो ये कहते अविधेय ब्रह्म अविधेय जो ब्रह्म का अभेद होना है अभिधान जो अभिधान है शब्द है उनका अभेद होना स्वस्व अविधेद्वार अभिधेयक अभेद द्वारा के अपने अपने जो अभिधेय होंगे सबके उनके अभेद करके ही ब्रह्म के साथ में होगा ये वह सर्वम तो। भी यथा ब्रह्म विवक्षण के बाद सर्वम भी ब्रह्म में ऐसे करना सारे वस्तु को पहले अपने अपने शब्दों में करके उसके बाद में ब्रह्म में लाना एक कहा के टिप्पणी नहीं रूप चाक्षुषाधीन चाक्षुक से द्रव्य से रूपाधीनो मुख्य प्रसिद्ध रूप के मान चक्षु के अधीन देखने वाली जो रूप है रूप किसका अधीन है चक्षु का अधिन है।, है चक्षु के अधीन है चाक्षुष चाक्षु ज्ञान जो होगा चाक्षुषा ने चक्षु ने चाक्षुष ज्ञान चक्षुजन्य ज्ञान को चाक्षुष ज्ञान बोलते हैं रूप के अधीन नहीं रूपाधीन रूप चाक्षुषाधीन चाक्षुकस्य माना चक्षु के अधीन होने वाले जो रूप है ऐसे जो ज्ञान होगा चाक्षुष ज्ञान उसके द्रव्य से चाक्षुष ज्ञान का विषय द्रव्य भी, भी होनेगा रूप के अधीन होने वाले ज्ञान का जो चाक्षुष ज्ञान है जो चाक्षुष ज्ञान से रूप का ज्ञान होगा चाक्षुष ज्ञान से द्रव्य का भी ज्ञान होगा चक्षुजन्य चाक, ज्ञान द्रव्य का भी होता है रूप का भी होता है तो रूप के अधीन जो चक्षु का ज्ञान है चाक्षुष ज्ञान है वह ज्ञान द्रव्य से रूपा अभेद मुख उस द्रव्य का चु से ध्यान होने वाला द्रव्य का रूप का अभेद मुख्य नहीं होगा रूप का अभेद होगा वो तो मुख्य नहीं माना जाएगा गौंड हो जाएगा इसलिए दोनों के दोनों लेना पड़ेगा ओंकार से अभिन्न आत्मा है तो आत्मा से अभिन्न ओंकार दिखाने के लिए कहा अथवा नहीं बाखे सुख इच्छा अधीन इच्छा विषय धनाधेर मुख्यमंत्र सुखा के अधीन इच्छा के जो विषय होता है अधीन के के की इच्छा विषय तो धनादि है सुख की इच्छा होती है तो धनादि की इच्छा होती है सुख इच्छा के अधीन इच्छा किसकी है धन की इच्छा उसका विषय सुखादि धनादि है मुख्यम सुखत्व मुख्य सुखत्व तो होता तो तो है धनादी। वो तो सुख के इच्छा के अधीन होकर के धनादि आर्जन करता है धनादि सुख नहीं है सुख के इच्छा की पूर्ति के लिए धनादि की इच्छा करता है तो वो धनादि जो होते हैं मुख्य नहीं होता कौन होता है मुख्य तो सुख इच्छा सुख है ठीक प्रकार का अच्छा राष्ट्र में कहा एकत्व तो प्रतिपत्ते प्रयोजन ओमकार का आत्मा का ब्रह्म का ये दोनों का एकत्व तो ज्ञान होना है इसका प्रयोजन किया है कहा अभिधान अभिधेय एक ही नए प्रयत्न प्रयोजन पावन ये दोनों के दोनों शब्द और अर्थ को दोनों के दोनों का एक ही साथ प्रविलापन करना वो कहा जाकर तूर्य में बिल्न करेंगे सबको ये तो शब्द की गति नहीं होगी शब्द भी नहीं अर्थ भी नहीं रहे कहा तूरिया आत्मा एक ही साधन के द्वारा दोनों का लय कर देंगे तुरिया पुरीय तुरिय में न शब्द है ना विषय दोनों का प्रबिलापन करना यही एकत्व तो प्रतिपत्ति ऐसे आत्मा का और ओंकार का जो एकत्व तो ज्ञान का फल ही है प्रयोजन क्या है अभिधान अभिधेयर शब्द और, और अर्थ दो, दो जो होते हैं एक ही नए प्रयत्न नहीं एक ही प्रयत्न के माध्यम से दोनों को उड़ाना है प्रबिलापन एक साथ प्रभिलापन करते हुए तर्विलक्षण ब्रह्म प्रतिपत्ति उससे विलक्षण जो अविधान अविधे भाव से अतिरिक्त ब्रम का ज्ञान हो जाए तूर्य ब्रम का ज्ञान हो यही तात्पर्य इसका ये दोनों का एक करने का तात्पर्य है एक किसी दोनों का काम हो जाए एक तात्पर्य जो तथा विपक्ष थी इसलिए यहां द्वादश मंत्र में शब्द कहेंगे श्रुति स्वयं कहेगी पादा मात्रा मात्रा से पादा जो पाद है वही मात्रा है जो मात्रा है जो ओंकार की मात्रा है वो आत्मा के पाद है जो आत्मा के पाद है वंकार की मात्रा है इनमें भेद नहीं है ऐसा द्वादश मंत्र में श्री कृष्ण बोले जी कहा इतिहा तराह इत्यादि है समय हो गया है व्यक्ति ओम भद्रं स्वस्थ भाव स्वास्थ्य हो